ले जाओ और जितना जल्दी हो सके आंखें बंद कर लो जिसको चद्दर ओढ़ी है चद्दर ओढ़ लो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 है? योग द्रा के सीक्रेट है पहला रहस्य योग मुद्रा का है नीट को रोकना सोना नहीं घर एक ही बात का ख्याल रखना कि तुम सोओगे नहीं दूसरा सीक्रेट मेरी बात सुनते जाना आवाज कान में आनी चाहिए समझ में आवे या समझ में न आवे जल्दी बोलो जीरे से बोलो कॉन्सेंट्रेशन हो या न हो सुनते जाना ये दो योग विद्रा की चादिया है इसका ख्याल रखना और जब मैं योग विद्रा में नए शब्द का इस्तेमाल करता हूं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 मैं इस शरीर को देखता हूँ मैं आख नहीं हूँ मैं आख को देखता हूँ मैं नाक नहीं हूँ मैं नाक को देखता हूँ मैं कान नहीं हूँ मैं कान को देखता हूँ मैं दहना हाथ नहीं हूँ दहने हाथ को देखने वाला हूँ मैं दाया हाथ नहीं हूँ मैं दाए हाथ का दृष्टा हूँ मैं दाहिना पैर नहीं हूँ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 साक्षी हूँ देखता हूँ जिस प्रकार ये स्वामी यहाँ बैठकर कर तुमको देखता है उसी प्रकार तुम अपने को देखने वाले हो और इंद्रियों से अलग हो शरीर से भी अलग हो प्राणों से भी अलग हो विचारों से भी अलग हो निद्रा से भी अलग हो और तुम्हारा शरीर जमीन पर सोया हुआ है इस में पड़े हुए इस शरीर के अंदर देखने वाला दृष्टा आत्मा कहता है कि मैं एक संकल्प करूंगा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 संकल्प करना पड़ता है रोग का संकल्प रोग का संकल्प, संकल्प मुक्ति का संकल्प शुद्ध संकल्प है व्यसन मुक्ति का संकल्प शुद्ध संकल्प है आचार विचार सुधारने का संकल्प शुद्ध संकल्प है महान बनने का संकल्प शुद्र संकल्प है केवल एक संकल्प व्यक्ति को करना चाहिए और वह इस प्रकार होना चाहिए मैं इस शरीर इंद्रियां, मन त्राण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 जिस अंक आरोप मैं मन को रखले को बोलूँगा सब सब उसका ख्याल करना मन में मन में मन में उच्चारण करना शरीर झुलाल नहीं सोलन नहीं और मेरी बात बराबर सुनते रहना कभी कभी साफ सुनाई देगी कभी कभी हल्की चीज सुनाई देगी कभी कभी सफल वर्ष सुनाई देगी दाहिने हाथ का अंगूठा दूसरी तीसरी अंजली चौथी अंजली सौली कलाई सी कंधा बगल कमर डहरी दाहिने पैर का अमीखा तीसरी अंजली तीसरी अंजली चौथी हाँ अब चलो बाएं तरफ होना नहीं मेरी बात सुनना ध्यान से सुनना और धीरे धीरे मन में मेरी बात को जुलझाना और चाल करना बाएं हाथ का अंगूठा दूसरी अंजली तीसरी अंजलि हथेली, कलाई, बगल, कमर, मर बायजना पिंडली दाएं पैर का तलवा पैर का अंगूठा दूसरी तीसरी, चौथी, अंजली इसी अंदर न्यास किया को अब तेजी ऐसी गुजराता हूँ और तुम तेजी ऐसी उसका पीछा करो नहीं, को रोको मेरी बात सुनते जाओ और धीरे धीरे चलते जाओ दाएं में हाथ का देखा दूसरी अंजलि तीसरी चौथी पांचवी हथेली कलाई केवली कंधा बगल कमर जहाँ घुटना इंडली टना एड़ी तलवा दाहिने तैर का लू दूसरी अंगुली तीसरी चौथी पाछ सोलह नहीं, मेरी बात सुनते जाना और धीरे धीरे मेरी बात करते जाना बाएं तरफ चलो थोड़ा जल्दी करेंगे बा का लूठा दूसरी अंगुली, तीसरी चौथी पांचवी हथेली कलाई केवली कंधा बगल एडी, तलवा, बाएं पैर का लूठा दूसरी अंगुली, तीसरी चौथी पांचवी अंग न्यास हुआ पूरा सोना नहीं योग का सीक्रेट सोना नहीं करने वाले की आवाज सुनते जाना कराने वाले की आवाज सुनते जाना समझ में आ गए थी और नहीं आ गए तो भी थी दायना हाथ पूरा बलाह शिवा चीन हाँ पे दाइरा पुठ्ठा दाइरा पुठ्ठा दूरे पीठ दाइनालि तंबो बालि तंबो ही दाहिना पैर पूरा दया पैर पूरा दोनों पैर एक साथ दाहिनी आख दाई आख आँ, दोनों आँखों के बीच में भ्रूमद्ध पूरा कपाल काल कान, कालिना कपोल दया कपोल दाहिने नाश का रंध्र बाशिका रंध्र ऊपर का होट नीचे का होठ दोनों होट एक साथ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 लेटा हुआ है और जमीन को छू रहा है ध्यान से सुनना शरीर और जमीन जहाँ पर छूते हैं उस जगह पर मन को ले जाओ शरीर और जमीन का जहाँ पर संपर्क होता है शरीर और जमीन का जहाँ पर संपात होता है उस जगह पर अनुभव करो देखो डाइनी एरी और जमीन बाई एरी और जमीन दाया निकम्ब और जमीन दाया निकम्ब और जमीन डायरी हथेली का पिछला हिस्सा और जमीन बाई हथेली का पिछला हिस्सा और जमीन डाइना कंधा और जमीन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 एक दूसरे का स्पर्श करते है शरीर और जमीन जहाँ पर एक दूसरे का सम्पात करते हैं उस पॉइंट का ख्याल करो उसका अनुभव करो अब शरीर के अंदर में जो चक्र हैं उनका ख्याल करना होगा यह बहुत आवश्यक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 मेरुदंड के सबसे नीचे के हिस्से में आगे जहाँ लिंग मूल होता है उसके पीछे मेरुदंड के सबसे निम्न भार में वहाँ अपने मन को ले जाओ उसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र नाभि के पीछे मेरुदंड में अपने मन को स्थापित करो उसका नाम है मणिपुर चक्र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 परम शिव का स्थान अब मैंने बतला दिया दोहराऊंगा समझाऊंगा नहीं चट पट करना मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा बिंदु सहस्रार सहस्रार बिंदु आज्ञा विशुद्धि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 पक्षियों का कलरव प्रापक कालीन सूर्य का उदय दोपहर को चमकता हुआ सूर्य और गगन पूर्णिमा का चंद्रमा तुलसी का पत्ता अकेली गाय बैठी नदी नदी का किनारा किनारे पर रेड़ पर नरकंकार नदी बह रही है नदी पर लौका। लौका पर विहार करते हुए थोड़े से लोग घना जंगल जंगल में पक्षियों का कलरव और उसके बीच में एक छोटी सी झोपड़ी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 कुटिया के बरामदे में बैठे हुए एक साधु महात्मा और घना जंगल हुई नदी दौड़ता हुआ कुत्ता तुलसी का पत्ता आम का फल बेल का फल शिवलिंग एक छोटा सा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 छोटे छोटे तारे तुम्हारा खोपड़ा तुम्हारा बल्ब तुम्हारा सिर, तुम्हारा खोपड़ा उस खोपड़े के अंदर जाओ उस खोपड़े के अंदर जाओ अच्छी तरह से, वहाँ पर एक छोटा सा मन मंद अपने खोपड़े के अंदर जाओ उस खोपड़े के अंदर छोटा छोटा मन, मंद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 सुंदर गांव की स्त्रिया खेतों में चलते हुए हल घास काटती हुई देहाती महिला बोझ दे ले जाता हुआ मजदूर सरफट दौड़ता हुआ घोड़ा सरफ दौड़ता हुआ कुत्ता शिव का छोटा सा मंदिर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 योग निद्रा कर रहे हैं स्त्रिया भी हैं, पुरुष भी हैं, युवक भी हैं, वृद्ध भी हैं, कोई सो रहे हैं सब को ख्याल करो सबका ख्याल करो मैं यहाँ स्टेज पर बैठा हुआ तुम लोगों को योग निद्रा करा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को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 मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखन हारा है योग निद्रा हो रही है सोना नहीं जागते रहना और मेरी बात सुनते जाना जब उठाने का बदन होगा मैं उठाऊंगा नहीं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 जो सारे ब्रह्मांड मैं उस आत्मा को देखना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखन है शांताकार पद्म लाभम सुदेशम विश्वाघारम गगन सदृशम ने लक्ष्मीका कमलनयनम योगिध्याम्य वंदे विष्णुहरोकनाथ नत सूर्योभाक विजो भ्रांति पुत्रोय तनिव भात तर भाषा सर्वदं अग्नि यथे गुण भुवनम प्रशो रूप प्रतिरूपो भुपं, भुपं, प्रतिरूपो रूपो वायु यथेको भुवन प्रविष्टो प्रतिरूपो एकस्तथा भू प्रतिरूपो सर्वूता हरिओं कक्ष हरिओम तत्स हरिओम तत्स एक और छोटा सा कीर्तन करेंगे, उसके बाद ये मुद्रा समाप्त होगी।